पार्ट दस आज हम कहाँ घूमेंगे बोरिस शाम को मैं बाजार जाऊंगी मैं अक्सर पुरानी दिल्ली की गलियों में घूमती हूँ पुराने शहर में तरह तरह के अनोखे नज़ारे हैं हाँ आज फिर शहर की मजेदार गलियां देखना चाहती हूँ वहां से कभी कपड़े कभी मसाले कभी एंटीक लाती हूँ अच्छा तो आज मैं भी चलूंगा ठीक है दोनों चलेंगे कितने बजे निकलेंगे अभी चलो ना, थोड़ी देर में मैं अभी ऑटो रिक्शा बुलाता हूं अभ्यास शाम को मैं बाजार जाऊंगी वहां मैं तरह तरह की चीजें देखूंगी मैं भी पुरानी दिल्ली चलूंगा हम लोग कितने बजे निकलेंगे मैं अभी आता हूं और रिक्शा बुलाता हूं तुम मसाले लाओगी और मैं खाना पकाऊंगा आप कहाँ चलेंगे क्या देखेंगे आओ यहां बैठो तुम क्या खाओगी मैं तो थोड़ी देर में खाऊंगा तुम बाजार के समोसे खाना चाहते हो